अमृतवाणी अध्याय साधक तथा विभिन्न जिस प्रकार एक ही जल को कोई वारी कहता है और कोई पानी कोई वाटर कहता है तो कोई एकवा उसी प्रकार एक ही सच्चिदानंद को देश भेद के अनुसार कोई हरि कहता है तो कोई अल्लाह कोई गाड कहता है तो कोई ब्रह्म चार सौ अंठावन जिस प्रकार कुम्हार के यहाँ हंडी गमले सुराही सकोरे आदि भिन्न भिन्न भिन वस्तुएँ होती हैं परंतु सभी एक ही मिट्टी की बनी होती है उसी प्रकार ईश्वर एक होते हुए भी देश कालादि के भेदानुसार भिन्न भिन्न रूपों और भावों में प्रकट होते हैं चार जैसे एक ही शक्कर की मिठाई के अलग अलग आकार बनाए जाते हैं वैसे ही एक ही ईश्वर विभिन्न देश काल में विभिन्न नाम रूपों में पूजे जाते हैं चार सोने से नाना प्रकार के गहने बनाए जाते हैं गहनों के नाम और आकार अलग अलग होने पर भी वे सभी एक ही सोना हैं इसी तरह एक ही ईश्वर भिन्न भिन्न भिन देशों में भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न भिन नामों और रूपों में पूजे जाते हैं साधक के भावना के अनुसार उनकी विभिन्न भावों से पूजा हो सकती है कोई पिता या माता के रूप में कोई सखा या प्रेमास्पद के रूप में कोई अंतरात्मा प्राणधन के रूप में तो कोई अपने संतान के रूप में उनकी आराधना करता है परंतु इन सभी भावों के भीतर से उस एक ही ईश्वर की पूजा होती है चार एक बार बर्जवान के महाराजा की सभा में पंडितों के बीच आपस में तर्क विचार छिड़ गया शिव बड़े हैं या विष्णु कोई कहता शिव बड़े हैं तो कोई कहता विष्णु बड़े हैं जब विवाद बढ़कर झगड़े में परिणत हो गया तो एक विद्वान पंडित से निर्णय पूछा गया उन पंडित ने कहा महाशय मैंने न तो शिव को देखा है न विष्णु को भला मैं कैसे कहूँ कि कौन बड़ा है एक देवता की दूसरे देवता के साथ इस प्रकार की तुलना नहीं करनी चाहिए यदि तुम्हें किसी एक देवता के दर्शन हो जाए तो तुम देखोगे कि सभी देवता उस एक ही परम ब्रह्म के प्रकाश हैं